लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा हुई सामाजिक समस्याओं पर अधारित इस शिंखला के अंतरगत कारिक्रम पट्टी पूजन कमला कमला जी पिता जी चल ले बोला अपनी मां को आकर ये सामान संभा ले ये देख ये रहे बताशे ये रहे कनेर के फूल ये धूप और ये ये सब किस लिए लाए हैं पिताजी <laughs> ये है तेरी पट्टी हैं <laughs> कब से सपना देख रहा था मेरी कमला बड़ी होगी उसके लिए पट्टी लाऊंगा खड़िया लाऊंगा वो पढ़ने जाएगी मगर पिताजी यह तो सफेद है पट्टी तो काली होती है <laughs> अरे पगली पट्टियां तो ऐसी ही होती हैं उन्हें काला कर लिया जाता है अच्छा बिटिया तो ते, तेरी मां कहां है दिखाई नहीं दे रही है पता नहीं कहीं इधर-उधर गई होगी कमला अरे ओ कमला बिटिया हां दादी अरे बेटी जरा एक गिलास ठंडा पानी तो पिला दे दादी घड़ा तो अभी-अभी भरा है पानी ठंडा नहीं होगा कोई बात नहीं वही पिला दे हरे किशन आ गया बेटा हां मां कहो कैसी हो ठीक ही हूं बस सुबह से तू दिखा नहीं था <laughs> बाजार चला गया था मां कुछ सौदा लाने तू सौठ लाया देख मुन्नू को कितनी खांसी हो रही है रामप्रसाद जी हैं अरे आइए मास्टर जी आइए नमस्ते रामप्रसाद जी नमस्ते नमस्ते अम्मा जी ठीक तो हैं अरे बेटा अब इस उम्र में क्या ठीक होंगे आइए बैठिए मास्टर जी जी कमला बिटिया मास्टर जी को प्रणाम करो प्रणाम मास्टर जी हम्म बड़ी प्यारी बच्ची है <laughs> आपका बेटा मुन्नू भी बड़ा समझदार है खूब मन लगाकर पढ़ता है लेकिन आप कमला को पढ़ने कब भेजेंगे क्या कह रहे हो बेटा कमला स्कूल में पढ़ने जाएगी वहां लड़कों के बीच में बैठा करेगी तू क्या हुआ कमला जैसी तो कई लड़कियां स्कूल में पढ़ने आती हैं लड़के लड़कियां खूब प्रेम से रहते हैं लेकिन मेरी फूल सी बच्ची भला इतनी दूर पैदल कैसे जाएगी अरे जैसे आपका पोता जाता है वो तो लड़का है तू क्या लड़कियां पैदल नहीं चल सकती और बीच में जो नदी पड़ती है अरे अम्मा जी उस पर तो लकड़ी का पुल बना हुआ है कब का फिर भी भैया मुझे तो लड़की का इस तरह अकेले जाना अच्छा नहीं लगता अरे अम्मा जी अकेले कहां इतने बच्चे तो आते जाते हैं और मैं तो यह कहूंगा कि कमला के साथ आप भी कुछ लिखना पढ़ना सीख जाओ अरे <laughs> कर ले मजाक अब तो मरघट में ही पढूंगी और क्या <laughs> अच्छा राम प्रसाद जी मैं अब चलता हूं अच्छा अम्मा जी नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते नमस्ते नमस्कार अरे अम्मा क्या कर रही हो अरे बेटा अदरक पीस रही थी तुझसे कहा तो था सौंठ ले आना पर तू तो लाया ही नहीं मुन्ना को कितनी खांसी हो रही है उसके लिए अदरक का रस निकाल के शहद के साथ चटाऊंगी तब शायद आराम आ जाए ओहो तो कमला की मां कहां है उससे कह देती अरे बेटा बहू को तो दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती सारा दिन लगी रहती है सो तो है अभी तो कहती हूं कमला को घर के काम में लगाओ उसे भी थोड़ा सहारा हो जाएगा पर अम्मा यह तो कमला के खेलने पढ़ने के दिन हैं ना भैया मैं ना मानती इसकी उम्र में मैं घर की झाड़ू बुहारी बर्तन सब काम किया करती थी वो सब मैं भी करती थी अम्मा जी इसीलिए मेरी मां ने मुझे स्कूल नहीं भेजा और तुमने कमला की बुआ को नहीं पढ़ाया तो क्या गलत किया अरे हम औरतों को पढ़ लिख कर करना भी क्या है यही चूल्हा चौका तो संभालना है यही तो हमारी कमी है मां लड़का लड़की हमारे परिवार की दो आंखें हैं हम एक आंख को तो रोशनी दिखाते हैं और दूसरी को हमेशा बंद रखते हैं काश मैं पढ़ी लिखी होती तो अपने पीहर से आई चिट्ठी तो पढ़ लेती वो बात मैं आज तक नहीं बुला पाई क्या ओ भैया ये लो चिट्ठी जरा रुक जा चिट्ठी पढ़कर तो सुना दे अरे आज वक्त नहीं है देवी जी बादल घिरे खड़े हैं अगली बार पढ़वा लें अगली बार तो तू 7 दिन बाद आएगा किसके पास जो ये भी तो दिन बाद लौटेंगे वो और उसका कासिम भी शहर गया है कौन पढ़े न जाने किसकी चिट्ठी है क्या लिखा है तुम आ गए सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना नहीं जरा एक गिलास पानी तो पिला दो अभी लाई सारा चस्न टूट गया राध होकर लेटूंगा लो पानी हम अधाइब कि अधिए तुम्हारे हाथ में चिठ्ठी किसकी है जानी किसकी है कहां से आई है देखो कि अधिए यह तो तुमारे घर से आई है है पिताजी سخت बीमार हैं हां हे भगवान चिट्ठी को आए 2 दिन हो गए अब ना जाने पिताजी कैसे होंगे तुम तुम जल्दी से तैयार हो जाओ मैं अभी तुम्हें आंवला पहुंचा देता हूं जाना ना जाना सब बेकार हो गया पिताजी तो परलोक सिधार गए उस दिन मुझे पहली बार लगा था पढ़ना क्या होता है अनपढ़ आदमी और किसी जानवर में भला कोई अंतर है देखो अब उस बात को सोचकर मन दुखी मत करो जो बीत गया उसे भूल जाओ आगे की सोचो अब सोचना क्या जी हमें अपनी कमला को जरूर पढ़ाना है ठीक है ठीक है जो जी में आए करो अरे मेरी सुनता कौन है अम्मा जी बुरा मान गईं कल कमला का पट्टी पूजन है और आपने अम्मा जी को बताया भी नहीं है कहीं कुछ गड़बड़ तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा बेटा यह सब तैयारी किस लिए हो रही है अम्मा कमला का पट्टी पूजन कराना है लो और सुनो क्या ज़माना आ गया लड़कियों का भी कभी-कभी पट्टी पूजन हुआ आज तक अम्मा आज तक नहीं हुआ तो अब हो जाएगा वैसे भी पट्टी पूजन में लड़का लड़की क्या हैं है? इसका मतलब तो विद्या देवी की पूजा है ना मगर बेटा गांव वाले क्या कहेंगे अम्मा हम क्या कोई चोरी कर रहे हैं अब तक न जाने कितने अच्छे काम इसलिए नहीं हो पाए कि गांव वाले क्या कहेंगे चोरी तो नहीं कर रहे बेटी पर जो सब करें वही करना चाहिए हम तो चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सब करें याद है कमला की मां अपने पिता की बीमारी की चिट्ठी नहीं पढ़ सकी थी इसलिए उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई भाई ने उसी दिन तय कर लिया कि अपनी लड़की हुई तो उसे जरूर पढ़ाऊंगा अरे मुनु बेटा हां पिताजी जरा पंडित जी के घर जाओ पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं अच्छा पिताजी पंडित जी, जी पूजा शुरू कीजिए हां हां सब तैयारी हो गई है कमला बिटिया यहां आओ जी पंडित जी यहां बैठो अच्छा हां विद्वत्वंच निरपत्वंचैव नइव तुल्यं कदाचनह स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते अर्थात विद्वान व्यक्ति से राजा भी अपनी तुलना नहीं कर सकता राजा की पूजा तो सिर्फ अपने देश में ही होती है जबकि विद्वान व्यक्ति सारी दुनिया में पूजा जाता है सुंदर पंडित जी महाराज लड़कों का पट्टी पूजन तो आज तक सुना था पर लड़कियों का पट्टी पूजन आपने कभी सुना अमाजी लड़की हमारी जननी है मां है और फिर देखो ना देवी सरस्वती भी तो खुद स्त्री हैं उन्होंने इस पूरे संसार को विद्या दी है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम कन्याओं को शिक्षा दें आहा क्या बात कही है अरे वाह पंडित जी पहली बार हमने इतनी अच्छी बात सुनी है हां जी अब <laughs> देखो आप लोगों को यह बात अच्छी लगी है तो आप सब अपनी-अपनी बेटियों को स्कूल भेजें मास्टर जी से पूछिए मेरी पत्नी तो अब इस उम्र में पढ़ना लिखना सीख रही हैं जी हां सच है तब तो दादी तुम्हें भी पढ़ना चाहिए अच्छा भाई अब देखो जरा पूजा पूरी कर लें हां हां जी आओ हां इधर इस पट्टी को चौक पर रखिए रख दी जी हां अच्छा अब फूल और मिठाई भी रखिए रखिए ये लीजिए मास्टर जी जी कमला बिटिया का हाथ पकड़कर पहला अक्षर लिखाइए मैं पंडित जी हां हां आप लिखवाइए ना नहीं नहीं मैं नहीं विद्या देने वाले आप हैं इसलिए विद्या की पूजा करवाना आपका धर्म है जी आ, लोकम लबितिया बटि पर पहला अक्षर लिखो आ, ये ए या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभतिभि देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा ओम सरस्वतीय नमः अम्मा जरा बताशे का थाल तो लाना ले बेटा अरे ज़माना बदल गया चलो अगला जन्म लड़की का मिला तो मैं भी जरूर पढूंगी <laughs> पट्टी पूजन अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख क्षमा शर्मा विषय संयोजन ममता गुप्ता कलाकार जेमिनी कुमार जयश्री अरोड़ा सुचित्रा गुप्ता नीरज शर्मा बी आर एल सक्सेना सुरेश शास्त्री मालती कौशिक और यमन कौशिक ध्वन्यांकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो